anno uh -huh. प्रवृत्ति निवृत्ति विधि के द्वारा ही सारा शास्त्र का अर्थवत्व है प्रवृत्ति निवृत्ति जहाँ नहीं है वहां शास्त्र का अर्थवत्व नहीं है केवल वस्तु विषय का कोई शास्त्र विधान नहीं मिलता है ये पूर्व का कथन था तो उसी के संदर्भ में भाषीकार ने कहा उपनिषदों में जो ज्ञान प्राप्त होता है आत्मा का वो असंसारी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है इसीलिए वो उत्पत्ति आदि तदुर्विध द्रव्य विलक्षण होगा ऐसे में वहां प्रवृत्ति निवृत्ति का कोई तात्पर्य नहीं है और वो जो औपनिषद विषयक है वो स्वप्रकरण में रहते हुए अर्थ करने वाला वहाँ जैसा आता है वैसा होता है किम नास्ति जान कास्वी वेद असी तदुद्दिश्य प्रतिदन्योग आहोषित तर क्रियाताक्य आद्यं दूषय क्या आप क्या मानना आना चाच्य किं वस्व नास् वेद वेदांत वेद्य वस्तु ही नहीं है यह आपका अभिप्राय है मन वेदांत के द्वारा जानने योग्य वस्तु का ही अभाव है ऐसा आप जानना चाहते हो अथवा तस्य अप्रसिद्धत्व तदुद्देश्य प्रतिपादन योग अथवा वो अप्रसिद्ध है उसका उसकी प्रसिद्धि नहीं वो प्राप्त नहीं होता और तदउद्देश्य प्रतिपादनायोग और उसको उद्देश्य करके प्रतिपादन नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका कोई विशेष है नहीं विषय है नहीं प्रसिद्ध नहीं है तो उसके उद्देश्य करके कोई प्रतिपादन करने की भी आवश्यकता नहीं अथवा आघोषित अथवा तस् क्रियाशेषता तो विकल्प्य उसके क्रियाशेषता होना क्रियाशेषता होने से वेदांत प्रतिपाद्य का अलग नहीं है इनमें से कौन सा लेना चाहते हैं तो उसमें आद्यम दोष यदि आद्य का निराकरण करते हैं कि वस्तु वेव नास्ती वेदांत वेद्यम ये कह नहीं सकता है क्योंकि वेदांत में इस वस्तु का प्रतिपादन प्रचुर मात्रा में हुआ है या ऐसा नहीं एक दो वाक्य की बात में बहुत ज्यादा इसका वाक्य विचार हुआ है एठ ने इत्यादि के द्वारा उसका हुआ तन्ना इसका उत्तर में कहा तरह औपनिषद कि औपनिषद जो पुरुष है औपनिषद के द्वारा जाना जाता है जो तत्व उसका स्वरूप क्या है इसमें जो आद्य निराश में जो कहा गया उसी को ही विस्तार करते है उसी को प्रबंजन करते है आदि निराश ने यह कहा कि उपनिषद जो पुरुष है वो अनन्य शेष है यानी कर्म का अंतर्गत नहीं है कर्म विधि के उपासना विधि के अंतर्गत नहीं है यह अन्य शेषक तो कहा इसी का विस्तार करना चाहते हैं यो असो तो इत्यादि कहा यो अथ तो उपनिषद स्वेवाधिगतः पुरुष संसारी ब्रह्मा उत्प्यादि चतुर्विध द्रव्य विलक्षण ये सब उसका विशेषण है सैतन कर्तृत्व क्रियाशेष आशंक्य अन्यशेष्वादी भी दिवीय निरास अच्छा वो भी चैतन्य है वो उपनिषद उबन्षत, जो उपनिषदों में प्राप्त होने वाला जो पुरुष है वो चैतन्य ही है चैतन्य होने से वो कर्ता होता है जो चैतन्य होगा वही करता है ऐसा सभी मानते हैं इसलिए चैतन्य होने से उस पुरुष को कर्ता मानना चाहिए जैसे कर्मकांड पे जो कर्ता होता है कर्म करता है वो चैतन्य होता है चैतन्य से कर्म होता है इसलिए ये पुरुष जो वेदांत वैध्य पुरुष आप कह रहे हैं वो भी चैतन्य है चैतन्य होने के कारण उसके द्वारा कर्म संबन्न हो सकता है इसलिए कर्म संबंधी करके क्रिया श्रेषत्व उसका मान लेना चाहिए ऐसे आशंका करने पर कहा वो अनन्या शेषत्वादि द्वितीय निरात मुक्तम वो किसी का शेष नहीं बनता अनन्न्य शेष है एक शेष कब बनता है एक प्रकरण में आया हुआ शेषी के लिए संबद्ध करके जिसका प्रतिपादन होता है उसको शेष करते जैसे दक्षपूर्णमा प्रकरण में आया हुआ है अनुयाज प्रयाजन तो वो उसका शेष होता है एक प्रकरण में आया हुआ होना चाहिए और उसका पूर्वापर प्रकरण के द्वारा उभयाकांक्षा के अंतर्गत होना चाहिए उसको शेष माना जाता है यहां जो आध्यात्मिक विषय है आत्मा के बारे में जो विषय है ये अनन्य शेष है कारण यह है कि ये कोई प्रकरण में दूसरे के साथ संबंध नहीं रखता उस स्व प्रकरणस्तु उसका अर्थ होता है अन्य प्रकरण के साथ संबंध रखने वाला नहीं होता ये इसलिए कर्मशेष तो नहीं है तूर्ण हेतुत् को हेदु कहते हैं कि वो ब्रह्मा। ब्रह्मा है वो उपनिषदों से ही जाना जाता है कर्तृत्न अव क्रिया क्रियाया आत्मा कर्म अन्वेशती आशंका कर्तृत्व अन्वय नहीं होने पर भी एक तो कर्ता मान करके क्रिया के साथ संबंध किया जा सकता है क्योंकि कर्ता क्रिया का अंग होता है ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो ब्रह्म है असंसारी ब्रह्म है असंसारी ब्रह्म होने से वो कर्ता नहीं बन पाए ऐसा होने पर भी क्रियायाम आत्मा कर्मत्व न अन्विष्य क्रिया में आत्मा को कर्म रूप से उसके विषय रूप से कर सकता है कोई भी क्रिया का एक विषय होगा कर्म होगा जिसके बारे में पहले विचार किया था तो कर्म रूप से होगा क्योंकि एक क्रिया में तीन होता है कर्ता कर्म और क्रिया स्वयं एक प्रवृत्ति होती है कर्ता कर्म क्रिया इसमें कर्म रूप से अन्वय किया जा सकता है कर्ता रूप से नहीं होने पर कर्म रूप से अन्वय किया जा सकता है ऐसी आशंका करने पर कहता है कर्म रूप से भी नहीं हो पाए क्योंकि ये उत्पत्ति आदि चार प्रकार में जो आएगा वो ही क्रिया का कर्म कहलाएगा और उन द्रव्यों में ही क्रिया का कर्म बनने की योग्यता अन्य में नहीं रहता है उत्पाद्य जो होगा झड़ आदि पदार्थ उत्पन्न होने की योग्यता है तब उसको उत्पाद्य बनते बनाते सकते उत्पन्न होने की योग्यता नहीं है तो उसको क्रिया का विषय नहीं बनाया जा और इसी प्रकार विकार्य होगा तो विकार विकारित होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए मतलब उस वस्तु का विकारित कर सकते ऐसा होना चाहिए जैसे आकाश को विकारित नहीं कर सकते इसलिए आकारी विकारी नहीं बनता फिर उसके बाद जो है आप्य आप्य होना है तो प्राप्त करने योग्य होना चाहिए प्राप्त करने योग्य नहीं है तो उसको आप्य नहीं करते जैसे स्वर्ग आदि प्राप्त करने योग्य है किंतु ये आकाश आदि प्राप्त करने योग्य नहीं है ऐसा उदाहरण दिया था वो आकाश आदि के समान है प्राप्त करने योग्य नहीं आकाश को से प्राप्त करेगी वो तो पहले से विद्यमान रहता है उसका प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं इसलिए वो आपके नहीं बन सकते आत्मा भी ऐसा है और चतुर्थ संस्कार्य है संस्कार्य होने के लिए दो कहा तो गुण आदान करके संस्कार किया जाता है अथवा दोष का अपनयन करके संस्कार किया जाता है आत्मा में गुण का आदान नहीं होगा तो क्योंकि वो नित्य शुद्ध है हाँ वो संपूर्ण गुण से मुक्त है कोई गुण नहीं होता वो निर्गुण है तो गुण का आदान नहीं होगा और कोई दोष भी नहीं है तो क्योंकि वो नित्य शुद्ध शुद्ध वस्तु है यथार्थ रूप में है यथार्थ रूप में कोई दोष आ नहीं सकता है यथार्थ रूप का संबंध करके दोष आता है तो इसीलिए दोष का अपनयन भी नहीं होगा और गुण का आदान भी नहीं होगा इसलिए संस्कार भी नहीं होगा ऐसा कहा यही कहना चाहते हैं आदि चतुर्विध द्रव्य विलक्षण ऐसा विनियोजक मान अभाव न विनियोजक विनियोग करने के लिए जो प्रमाण होता है विनियोग करने के लिए क्या क्या प्रमाण है श्रुति श्रुदिलिंग आदि जो प्रमाण है श्रुति श्रुदिलिंग वाक्य प्रकरण आदि जो प्रमाण है उसके द्वारा विनियोग विधि होता है ये पूर्व मीमांसा के तृतीय अध्याय का विषय है उसके द्वारा विनियोग विधि है तो विनियोग विधि के मान ऐसा प्रमाण यहां प्रवृत्त नहीं होता है इसलिए भी इसका अन्वय उसके साथ नहीं होगा तद्धि प्रकरणम वाक्यम वे विनियोग का जो संबंध है प्रकरण से या वाक्य से होता है दोनों में से कोई एक लेके ना अध्यय क्या पहले वाला नहीं होता है क्योंकि प्रकरण उभयाकांक्षा प्रकरण के द्वारा श्रीलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या से प्रकरण के द्वारा विलियो होगा तो वो प्रकरण भी यहां नहीं है क्योंकि यहाँ सब प्रकरणस्तो अनन्न्य शेषस्था वो अपने ही प्रकरण में सिद्ध है दूसरा प्रकरण के साथ इसका संबंध नहीं है वाक्य कहते हैं समभिव्यवहारो व्या शेषेषी संबंध कथन वो वाक्य कहते श्रेष श्रेषी अंगा अंगी इसका अंग वो है उसका अंग ये है ऐसा बताने वाले जो वाक्य है उसको श्रेष्ठ श्रेठी वाक्य जैसा जब जु होती इत्यादि वाक्य है उसके द्वारा श्रेष्ठ श्रेठी संबंध का ज्ञान होता है तो ना नद्य क्या पहले वाला नहीं हो सकता है इसके लिए दृष्टांत देते हैं दूसरे के लिए बोलते वाक्य के लिए जैसे पर्णदावद वाक्य विनियोजक द्वितीय दूषय पर्णदा के समान ये पर्णमयी जुहुर्भवती न सत्पम श्लोकम शृणती ऐसे वाक्य आया ये अर्थवाद वाक्य है ये वाक्य के द्वारा वो पर्णता को जिसका पर्णमयी जुहूर ये पर्णदाया माने वो पला की लकड़ी से बनी हुई जो जुहू पात्र है जो हवन के लिए होता है जुहू नाम के पात्र आ, ये, आ, उस पात्र को बनाया जाता है उस लकड़ी से बनाया जाता है वो तो लंबा रहता है उसको उसके द्वारा हवन में डाला जाता है ऐसे जिसका जिसकी जुहू ऐसा हो परमयी हो तो न स पापम श्लोगम सुनोती व्यक्ति को उस यजमान को पार नहीं सुनना पड़ता है कोई उनको गाली नहीं देंगे कोई उसके बारे में अपकथन नहीं करेंगे ऐसा होगा इसलिए वो उस विषय में उसको कहा गया था इस प्रकार से यहां भी समझना चाहिए का, आत्मनो जुहुआ दिवत अव्यभिचरित क्रतु संबंधा अभावादित आत्मा में जुह्आदिवत युह आदि जिवादि के समान अव्य विचरित क्रतु संबंध व्यभिचार के साथ क्रदु संबंध नहीं है अव्य विचरित क्रतु संबंध जुहु आदि के समान नहीं है जुहु पात्र है वो यज्ञ में ही प्रयोग होता है इसलिए जुहु का अव्य विचरित क्रतु संबंध है ऐसा आत्मा का है जुहु का ऐसा होने से जुहु को पर्णमयी श्रुति के द्वारा वहाँ संबंध किया जा सकता है किन्तु यहाँ ऐसा संबंध नहीं किया जा सकता आत्मा का ऐसा तो कोई संबंध है नहीं कर्म के द्वारा ये कहना चाहता पक्षद्व निराशम निगम यदि दोनों पक्ष में जो निराश जो कथन किया उसका निगमन करते हैं अंतिम निश्चित करते हैं नो नास्ती ना अभिगम्य तो, ना ना रही विवाह शक्ति वधि धूम वो आत्मा नहीं है ऐसा भी नहीं कर सकते और उसका ज्ञान नहीं होता है ये भी नहीं कर सकते तस् न क्रियाशेषत्व अभी विवक्षित वो आत्मा क्रियाशेष नहीं है ये भी यहाँ विवक्षित है आत्मा किसी प्रकार क्रियाशेष नहीं बन सकता क्योंकि कर्ता रूप से भी नहीं बन रहा है कर्म रूप से भी नहीं बन रहा वेदांत वेद्य वस्तु नो निराश आयोगे हेतु और वेदांत वेद्य वस्तु है नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि वेध वेदांत वेद्य वस्तु का निराश नहीं कर सकता है ऐसा निराश नहीं कर सकता उसका कारण बता रहे क्योंकि तो सऐसा ने दि ने आत्मा इत्यादि के द्वारा यह आत्मा अथाद आदेशो ने दी ये जो आत्मा है अथा आदेशो आदेश ने के द्वारा जो आत्मा का ज्ञान होता है उस आत्मा के विषय में कहा गया है विश्व दृश्य निषेधे न उत्ता ऐसा विश्व में जो दृश्य है नेदी नेदी के द्वारा जो जो है वहां मूर्त -मौत अमूर्त का निराकरण किया अमूर्त रूप से अमूर्त रूप से जो प्रबंज है वो पंचभूतों का निराकरण के द्वारा सारा प्रबंज का निराकरण हो गया ऐसा जो प्रबंज है वो प्रबंज से नहीं है हो ऐसा कहा तो ऐसा विश्व दृश्य निषेध न उत्तर विश्व का जो दृश्य है दृश्य का निषेध के द्वारा जो कहा गया है सऐष पंच में भी निरूप्य दस्तु ही आत्मशब्दा ऐसा जो यहां मधुब्रामण में कहा गया है वो पंचम में भी निरूपण करता है पंचम में मतलब वो वहां वृदारण्य क्रम से पंचम अध्याय आएगा पंचम अध्याय यहाँ वृदारण्य उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय आए क्योंकि तो पहले दो अध्याय छोड़ दिया है प्रवर के ब्राह्मण इसीलिए में भी निरूपित मतलब तृतीय में भी करता है ये जो एठ ने मूलता मूलत ब्राह्मण में आया है मूलता मूलत ब्राह्मण द्वितीय अध्याय का ब्राह्मण है उसमें आया है तो उसी को तृतीय में भी उसी को विस्तार किया है वहां तृतीय में आप जो है मैत्रेय ब्राह्मण इत्यादि भी देखेंगे तो वहां भी मिलेगा तो निरूपय्र वस्तु आत्मशब्दा वस्तु में आत्म शब्द का प्रयोग किया है तो वो निषेध के द्वारा ही किया है तो ब्रदारण्य में अनेक बार ये आया है नेध निधि का जो जो प्रक्रिया है वृदारण्य की है वो वहां अनेक बार उसका विचार हुआ है इसीलिए वस्तु आत्मशब्दाद वो वस्तु में भी में ही आत्म शब्द का प्रयोग किया ये अलग कोई वस्तु में नहीं हुआ तथ्य ज आत्मत्वादेव अनिराकार कल कहते हैं कि वस्तु में आपने तब तो प्रयोग करने पर भी उसका निराकरण हो सकता है तो उसके लिए भाष्यकार ने कहा उसका निराकरण नहीं कर सकते क्योंकि आत्मनस्त प्रत्याख्यात्मशत्व आत्मा को प्रत्याख्यात कोई नहीं कर सकता आत्मा स्वयं ही होता है उसका प्रत्याख्यात कौन करे वो करने वाला दुवय रहे तत्कर्तुर आत्मत्वाद तदय तथ्य उद्देश्य प्रतिपादित करता है जो निराकर है वो ही उसके आत्मा निराकरण करना चाहते हैं कि तो स्वयं निराकर स्वयं है वो तो स्वयं ही कैसे निराकरण करेगा अपने को इसलिए का ही स्वयं आत्मा होने से वो निराकरण नहीं कर सकता है ऐसा जो अनिराकृत स्वरूप जो आत्मा है उसी को नेदि नेदी के द्वारा कहा जाए नेदिनेदी यद्य निराकरण कर रहा है जो भी आत्मा का निराकरण नहीं कर रहा है आत्मा का निराकरण ने दि के द्वारा नहीं होगा क्योंकि जो नेद निधि को जानता है जो उसका प्रयोग से निराकरण समझ रहा है जिस प्रक्रिया को जानता है उसको निराकरण नहीं होगा इसीलिए वो शेष रहेगा यही दूरी का तात्पर्य है अब बाकी सबको निराकरण करो एक एक निराकरण करके अपने को जानो मैं शरीर नहीं हूं मैं प्राण नहीं हूं मैं मन नहीं हूं ऐसा जैसा पंद्रकोष में होता है किसी प्रकार एक एक को हटा करके अपने आत्मा में ही आत्म दृष्टि करने का विचार करें इसलिए आत्मा ही तथा आत्मा को ही ऐसे चिंतन करना चाहिए तो ऐसे में सबका निराकरण हो के आत्मा भी नहीं है आत्मा भी नहीं हूं ऐसा निराकरण नहीं कर सकता तो आत्मा को ना विषय बना करके निराकरण कर सकता है न वो कर्ता रूप में स्वतः निराकरण कर सकता क्योंकि स्वतः किसी का निराकरण स्वतः नहीं होता अन्य के द्वारा अन्य का निराकरण होता है इसलिए वो अन्य मानने के स्थिति में निराकरण होगा अन्य नहीं मानने के स्थिति में नहीं हो सकता इस प्रकार से आत्मा हमेशा ही अत्यंत अनिराकृत तो स्वरूप में रहेगा ये मान करके श्रुति नेदी ने प्रक्रिया चला रही है आत्मा भी उसी से निराकृत हो जाएगी तो श्रुति गलत हो जाएगी ऐसा नहीं होता होता ही नहीं है ऐसा अनुभव में भी नहीं है कोई निराकरण कर भी ले आप ऐसा मानेगा नहीं जो क्योंकि अपने अनुभव के विरुद्ध में श्रुति भी कहती है तो उसको नहीं स्वीकार करते कौन स्वीकार करेगा श्रुति कहती है अपने अनुभव के विरुद्ध तब तो कैसे होगा तो श्रुति कभी भी अपने अनुभव के विरुद्ध नहीं करती है श्रुधि हमेशा अनुभव को अनुकूल कहती है यानी अनुभव में आने वाली बात को कहती है तभी तो प्रमाणिक है वो अनुभव के विरुद्ध कहने लगेगी तो प्रामाणिक नहीं होगा जैसे आगरी ठंडी है ये कह दिया तो जो प्रामणिक हो वो नहीं होता है अग्नि गर्म है सब अनुभव करता है उसको ठिंडी समझना वो संभव ही नहीं है इसीलिए जो अनुकूल हो जो हम समझ सके उस दृष्टि से श्रुति बताते अब उस श्रुति का अर्थ तात्पर्य आपको विशेष ज्ञान के आधार पर समझना पड़ेगा शब्द जो समझ में नहीं आता है वो प्रक्रिया के द्वारा समझना पड़ेगा और उसके लिए ये सब अध्ययन करके समझना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, नहीं लेकिन श्रुति कभी भी अपने विरुद्ध नहीं कहती इसीलिए नेधि नेदि प्रक्रिया के द्वारा कई लोग मानते हैं कि शून्य का निश्चय होता है ऐसा नहीं शून्य का निश्चय नहीं होता है वो आगे जाके आत्मा का विचार किया अब इस वाक्य के बारे में एक अधिकरण कई अधिकरण में आएगी इस वाक्य का विचार तब आगे और आपको स्पष्ट हो जाता है अच्छा आगे ठीक है औपनिषदत्व पुरुष से अमृष्य आशंकते अब एक और शंका करता है कि ये उपनिषदा न्यायत औपनिषद ये कल कहा था श्रेष सूत्र से अनादि प्रत्यय करके उपनिषद शब्द से औपनिषद बनाया जाता है तो उपनिषद के द्वारा ही पुरुष का ज्ञान होता है इसको जो स्वीकार नहीं करता अमृष्य इसको जानता नहीं उपनिषद के द्वारा उस आत्मा का ज्ञान होता है इस बात को जो नहीं जानता है नहीं जानता हुआ एक शंका कर रहा है ये पूर्व पक्ष एकदेशी होगा वो संजा करता है ननु आत्मा अहम प्रत्यय विषयत्वाद उपनिषत्सु एवं विज्ञात इस अनुपन्न इसकी शंका आत्मा तो अहं प्रत्यय विषय है आपने एक पहले कहा था में कहा अभ्यासभाषि अहम प्रत्यय विषयि प्रत्ययोचरेषयि प्रत्ययीनम अशेष सचार गोचरे अध्यस्मत्त्ययगोचर ये सब आप पहले कहा था और वे वेदांद वेद अचनायादीत अवेद्रह्मेदम संसारी आत्मत वो क्या है वो संसारी आत्मदत्व हम प्रत्यय के द्वारा साक्षी में अध्यस्त हुआ है इस प्रकार आपने अभ्यास के विषय में ये ही कहा था कि ये आत्मा तो हम प्रत्यय विषय है ठीक है अहम अहम प्रत्यय अहम हम प्रत्यय का मतलब अहम अहम करके मैं हूं मैं हूं मैं हूं ऐसा होता है ये कौन है मैं मैं कर रहा है वो आत्मा है तो अहम प्रत्यय का ये विषय बन रहा है ऐसा कहा अब अहम प्रत्यय का विषय यदि ये बन रहा है तो आप क्यों कह रहे हैं कि उपनिषद इसमें कई लोग भी करते उपनिषद पढ़ने से ही आत्मज्ञान होता है कई लोग अभी भी नहीं मानते तो बोलते हैं उपनिषद बढ़े बिना भी, भी होता है कई लोगों को उपनिषद पढ़े बिना हो गया इसलिए हमको भी हो जाएगा हम उपनिषद नहीं पढ़े ऐसा मानते अब क्यों उपनिषद पढ़ने के लिए बहुत कुछ प्रक्रिया है फिर व्याकरण पढ़ना पड़ेगा फिर सुनना पड़ेगा और किसी ओ गुरु से आचार्य से सुनकर के करना पड़ेगा ये सब तकलीफ नहीं उठाना चाहते स्वयं गुरु बनना चाहते हैं कि आज के नीचे गुरु के नीचे अध्ययन नहीं कर पाते क्योंकि तो उनका हहंगार मानता नहीं उनका ईगो जो है मानता नहीं किसी के अधीन जा करके अध्ययन करे तो मानता है ऐसे स्थिति में वो अपने को स्वयं सिद्ध गुरु मान लेते हैं फिर तो ये ना कहना आजकल जो इंटरनेट आदि में तो मिलता है वो तो इंटरनेट तो सबका गुरु बना हुआ है तो वो किसी को जो गुरु चाहिए वहाँ से ले लेता है और जो पढ़ना है पढ़ लेता है पढ़ने के बाद में फिर बोलता है हमको हो गया हमने वो उस गुरु से सीख लिया अब गुरु को ही पता नहीं इसने सीख लिया एक अलग एक इच्छा है वो इधर तो सीखा तो है वहां तो गुरु को बोलता है अब फिर गुरु ऐसे होता है ये ये तकलीफ है उपनिषद पढ़ के समझना कितना आसान बात नहीं है।, है तब क्या है वो बोलते हैं कि हम बैठ बैठ के आत्मा को पता लगाएंगे आत्मा तो अंदर ही है उपनिषद पढ़ने की क्या जरूरत है ऐसा पक्ष अभी भी चलता है इसीलिए ये पूछ रहा है कि आपकी जो आत्मा आपने कहा औपनिषदम पुरुषम उपनिषदों में ही जाना जाता है उस पुरुष में पूछ रहा हूं करके बोला तो इसका मतलब दूसरी जगह नहीं मिलता है लेकिन आपने पहले कहा था अहम प्रत्ययी है वो अहम प्रत्यय के द्वारा जाना जाता है ये भी आपने कहा था कि तो जब अहम प्रत्ययी है अस्प प्रत्यय गोचर विषय है तब तो उपनिषदों में ही होता है करके आप अन्य व्यावृत्ति कैसे करते? रहे हैं से अन्य व्यावृत्ति किया अन्यत्र नहीं होता है केवल उपनिषद में ही होता है ऐसा कहा तो ये सही नहीं बैठा देवकार का तीन अर्थ बताया है, तो अन्य व्यावृत्ति वाला अर्थ है तो ये कैसे इसे अनुभव अन्ना ये हो नहीं सकता अब दोनों का विरुद्ध हो गया आपने कहा और आपने ही फिर इसको बदला ऐसा कैसे होगा तब तो बोलते ना ये बात नहीं है आपने इसको ठीक नहीं समझा हाँ एक तो हम प्रत्ययी जो है उसका ज्ञान होता है। उसका तो हर एक व्यक्ति को ज्ञान होता है कोई अनपढ़ भी गवारा भी होगा उसको भी ज्ञान होगा अहम प्रत्यय अहम अहम करके बोलता ही है हम तो संस्कृत में अहम अहम बोलते हैं वो हिंदी में मैं मैं बोलेंगे और नहीं तो अपनी भाषा में जो भी बोलेंगे जो बोलना है बोल अब वो इसे तो समझता है अपने को समझता है अहम प्रत्यय तो समझता है ये तो लेकिन जिसमें अंदर है जिसको आप हम प्रत्य समझ रहे हैं वो खाने पीना वाला सोने वाला है खा पी करके सोने वाला है और काम करता है उसका फल सो गए वो है और जो काम नहीं करता है खाने पीने वाला नहीं है या आत्मा अपराध आत्मा, विचर विमृत्यु हो विशोक अपिपात सत्य संकल्प वो आत्मा का जानना ही होता है ऐसा नहीं होता है वो अपने को खुद को क्या समझता है मैं मैं करके समझता है किंतु मैं मैं क्या है मुझे भूख लगती है खाना पड़ता है मैं बीमार होता हूँ दवाई खाना पड़ता है फिर मैं मेरे को सुख होता है मेरे को दुख होता है मेरे को दूसरे से परेशानी होती है कभी अपने आप से भी परेशान हो जाता हूँ तो ये सभी कुछ अपने में आरोप करता है मैं, मेरा ये शरीर है मेरा शरीर लंबा है मेरा शरीर नाटा है मेरा शरीर मोटा है ऐसे जैसे सब समझता है तो हम प्रत्यय किसको मानता है बुद्धि को लेकर के मानता मैं बड़ा बुद्धिमान हूं आ मंदबुद्धि हूं ऐसा ऐसा मानता है तो कुछ न कुछ तो मानता है तो ये सारे जो है ये कर्ता धर्ता है इस प्रकार का आत्मा है उसी को यहाँ नहीं कह रहे वो अहम प्रत्यय है किंतु अहम प्रत्यय का स्वरूप उपनिषदों में जाना जाएगा ये तो अभी अपने आप नहीं जाना जा रहा है उपनिषदों में जाना जाएगा इसलिए उपनिषदों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त तो होता है उसके बिना केवल अहम प्रत्यय को पकड़ करके आप चिंतन करने लगेंगे तो केवल आप साक्षी भाव में पहुंच सकता है किंतु व्यापक रूप से आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाए वो तो परिषद से हो ये कहें ना तत्साक्षित्व न प्रत्युतत्व हमने इसका उत्तर पहले ही दे दिया तत्साक्षित्व न ये हम प्रत्यक जो आत्मा है ना जिसको आप आत्मा मान रहे हो ये असली नहीं है ये नगरी है अहंकार के द्वारा हमकर्ता बन करके ये बना हुआ पहले भी आया था वो अहमकर्ता रूप से करके काम कर रहा है उसका भी साक्षी है साक्षी निर्गुणस्य ये बोला था ना पहले तो वो सबका साक्षी है उसका भी साक्षी है तो साक्षी तो पहले प्रत्युत्तर था उन्होंने पहले कह दिया आपको समझाया कि आधार के नीजानी आदि कहा और उसके बाद में एक सर्वघोदेश सर्व सर्व सर्वव्यापी सर्वभूदान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभोधादिवास साक्षी चेता केवलो न्यू न कितना सुंदर बताया सारे विशेषण आत्मा का उसने एक साथ बता दिया उसको जानने से काम हो जाएगा इसीलिए भाषिकार को भी बहुत प्रिय है इस श्लोक कई बार इसका उद्धरण दे सारे कुछ एक साथ आ गया तो उस साक्षी रूप से उसका हमने प्रत्युत्तर दे दिया आपको समझा दिया अब ये आपने तो दोनों को मिला करके रख दिया वो पहले कहा था अहम प्रत्येन प्रत्यत्म प्रत्येगात्मा अशेष स्वप्रचार साक्षीनी अध्यक्षता एक तो अहम प्रत्यय ही है और उसको कहा अध्यास किया अशेष स्वप्रचार साक्षी साक्षी में अधिक अध्यास किया तो ये अध्यास आपका हो रखा है जिसको मुख्य अध्यास कहते हैं सबसे पहला अध्यास यही होता है साक्षी और आत्मा को एक मान के साक्षी का विवेचन नहीं होता है और अहम प्रत्यय के द्वारा सारा कार्य होता है ये कितना भी बोलो वही होता है घूम फिर करके वहीं आ जाएगा तो ऐसा उतना मजबूत है वो अध्यास उस अभ्यास के कारण आपको स्थान स्थान पर शंका होते रहते हैं शंका चंगा ही होते हैं यहां भी वहां भी ऐसे ही होता रहता है ये करेंगे तो कैसा नहीं हो रहा है वो करेंगे तो कैसा नहीं हो रहा है ऐसी शंगा करेंगे फिर आपके लिए तर्क आप उनका तर्क भी देंगे युक्ति भी देंगे किंतु मानने को तैयार नहीं होता अपने को मानने को तैयार करना चाहिए वो नहीं करेगी क्योंकि अध्यात्म बलवान है वो तो बार बार आकर के आपको मानने नहीं देता इसीलिए आपको वो शंका हो गई बोलना चाहते हमने प्रत्युत्तर दे दिया था आप वो समझे नहीं देखो फिर कहते हैं उसी को नहीं आप देखो आपके जो किताब है पूर्व मीमानता में पूर्व मीमानता में कहीं भी ये साक्षी के बारे में कहा है क्या सारे कर्मकांड में देखो ये साक्षी के बारे में कहीं भी कथन है क्या कहीं भी नहीं है वो कहां मिल रहा है हमने ढूंढा तो हमको में ही मिला इसीलिए हमने सेवा उपन ही वो प्राप्त होता है ये कारण है नी अहम प्रत्यय विषय कर्तृ्यतिरेक तत्ी सर्वूतस्थ सैकस्थ निषो विधि कांडे तर्क समय वा कैसे बोलते हमने तो सारा पढ़ लिया सकुचितिया कहीं भी हमने ये नहीं देखा क्या नहीं देखा ये साक्षी के बारे में विचार कहीं नहीं देगा ये केवल उपनिषद में ही मिलता है देखो अहम प्रत्ययी विषय कर्तव्य दिलेगा आपके किताब में जो है ना गुरु उन्माचा में अहम प्रत्ययी जो आत्मा है अहं अहमकर्ता अधिष्ठान तथा कर्ता करण हमसे पृथक पीतम ये इसमें जो अधिष्ठान तथा कर्ता है तो शरीर है कर्ण है वो कर्ता को लेके जो कार्य होता है अहम प्रत्यय ही होता है वो अहम कर्ता अस्मिन कर्मण्य अधिकृता अहम ब्राह्मणोहम अस्विन कर्मण्य अधिकृत ऐसे सब भाव होगा भाव होने के बाद में हमको गोत्र उत्पन्न हमको शर्मा हम अहमुष कर्मण अस्विन कर्मणी अधिकृत ये सब मान करके बहुत बोलता है संकल्प में यह बोलने के बाद में कर्म करता है तो आत्मा अहम ही है वो अहम प्रत्यय आत्मा आपके पास है ये हम मानते हैं। इसमें तो कोई समस्या है नहीं इसलिए हमने पहले कहा था लौकिक वैदिक से व्यवहार अध्यात्म पुरस्कृत से प्रवर्तें कहा था लौकिक वैदिक दोनों व्यवहार अध्यास पुरस्कार करके करता तो युष प्रत्येक गोचर को लेकर ही चलता है ऐसे हमने कहा था पहले इसीलिए उसी के बारे में तो है किन्तु तद का उससे भिन्न सद साक्षी उसके भी साक्षी इसलिए ये जो पंक्ति है वो उसके साथ अध्यास अध्यासभाष के साथ जोड़ के समझना चाहिए क्योंकि कई लोगों अध्यास अध्यासभाष में भी बहुत संशय होता है कि वो अहम प्रत्ययी को बोल रहा है कि साक्षी को बोल रहा है क्योंकि पहले तो अध्यास उसका का दृढ़ बैठा हुआ है इसलिए दोनों का विवेचन वहां भी नहीं हो रहा है वो वहां स्पष्ट रूप से दोनों को लेके कहा अहम प्रत्यय वहां अध्यास का विषय बना हुआ है क्योंकि अहम प्रत्यय क्या है अहंकार अध्यास का विषय बनाया हुआ है किन्तु तो वो लक्षणाते वो साक्षी हो जाता है क्योंकि उसका स्वरूप तो चैधन्य है इसलिए वो चिदात्मनी चिदात्मा रूप है उसका वो स्वरूप में होता है तो उस प्रकार भी वहां होगा क्योंकि रुष्मत अस्मत प्रत्ययी में जो दोनों प्रत्यय शब्द से ले रहे हैं इसलिए वहां अहंकार और तमकार दोनों ही है बाग्य विषय और अहंकार दोनों को लेके हो रहा है क्योंकि दोनों का ही पहचान है हमको तो जिसमें पहचान है उसमें हो गई और जो चिदात्मनी अध्यात्म जो होता है चिदात्मा में जो अध्यास है वो आंतरिक विषय है उसका पहचान अभी नहीं है उसको पहचान करना पड़ेगा एक बता बताए तो सक्षी सर्वभूतस्तः उसके साक्षी है और कहाँ है वो सर्वभूतस्तः वो साक्षी आपके आंतरिक स्थित है ऐसा नहीं है जब साक्षी हो जाता है तो सर्वभूतस्त हो जाता है सर्वभूतात्मनी स्थित समहा एक समान है एक उसी वो मंत्र का अर्थ कर रहे है दो देवधर्म दो देव टूड़ा उसी का अर्थ कर रहे एक उसी में से चुन लिया कूडस्थ नित्य और पुरुष विधिकांडे तर्क समय ऐसा जो पुरुष है आपके विधिकांड में भी वो नहीं मिलता है तर्कसमय में ये जो तार्किक लोग हैं उनके सिद्धांत में भी नहीं मिलता है तर्क समय से लेकर के उनको वहां भी नहीं मिलता किसी ने भी इसको माना नहीं कैसे सर्वस्व आत्मा किसी ने किसी थोड़ा बहुत तो माना होगा लेकिन सर्वस्व आत्मा रूप से किसी ने नहीं माना यही साक्षी सबकी आत्मा है ऐसा उपनिषद में ही माना है और कहीं नहीं माना आता सन के नचिद प्रत्याख्यान इसीलिए हम बार बार कहते हैं वो किसी के द्वारा प्रत्याख्यान करने योग्य नहीं है विधि शेषत्व बात नहीं दू विधि का शेष भी उसको नहीं बना सकते आत्म्वादेव सर्वेशा नेयो ना भी उपाधेय ये भी पहले कहा अलंकारोयस्मक ब्रह्मात्मन अवगते हे अदेयत्व जो है वो हमारे लिए अलंगार है कहा ना पहले इसलिए आत्मत्तव्य हानि सब सबकर्तव्यों से मुक्त हो जाता है इसलिए सर्वेश न भेयो ना उपादेय उभेयी नहीं है उपाधेय भी नहीं है सर्वि विनशत विकार जातम पुरुषांतम विनश्यति और उपनिषद श्रुति तो ये भी कहते है कि जितने भी आप विकार मान रहे हो सारा विकार कब तक रहता है पुरुष तक रहता है पुरुष को अवधि करके रहता है सर्व ही विनश्यत विनाश को प्राप्त होता हुआ विनश्यत ये शस्त्र है विकार जातम विकार जो जितने भी विकार समूह है पुरुषांतम विनश्यति पुरुष तक विनाश को प्राप्त होता है मतलब ये मर्यादा कर रहे हैं पुरुष तक विनाश होने वाले हैं पुरुष में विनाश नहीं हो सब जाके पुरुष में मिल हो जाता पुरुषो विनाश हेतु अभाव अविनाश पुरुष अविनाशी है क्यों क्योंकि उसको विनाश हेतु कोई है ही विनाश करने के लिए जो जो कारण था क्योंकि वो कार्य होने से विनाशी होता है विकारी होने से विनाशी होता है काला अवच्छिन्न होने से विनाशी होता है वस्तु परिच्छिन्न होने से विनाशी होता है ये सब कारण है विनाशी होने का वो कोई भी कारण आत्मा में नहीं है इसलिए विनाश हेतु अभाव विनाश हेतु का अभाव होने से वो अविनाशी है आत्मा विक्रिया हेतु तो अभाव पूर्णस्थ नित् और उसको पूड़स्थ नृत्य इसलिए भी कहते देखो बार बार कहते कितने बार अभी कहा है इसके बारे में फिर भी कहना पड़ेगा क्योंकि वो पूछने वाला तो अध्यात्म बाहर आया ही नहीं है वो तो वही पूछता रहे फिर वही कहना पड़ेगा तो कूढ़स्थ पड़े नीत्य है क्योंकि तो विक्रिया हेतु तो अभाव अच्छेद्यो यम अदा अखले चौठे अचा इत्य सर्व स्थानों अचलो एम सनातना उसमें कोई किसी प्रकार का क्लेतनादि कोई विकार नहीं होगा अविकार्योये अविकार्य उसका है कि विकार्य नहीं हो सकता हदय एव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इसीलिए इन सब कारणों से हम उस साखी आत्मा को नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त आई नहीं स्वभाव वाला मान ये बाहर से आया हुआ नहीं है वो पहले से ऐसा ही है स्वभाव ही इसका ऐसा है वो नित्य शुद्ध रहता है अशुद्ध हो नहीं सकता वो नित्य बुद्ध रहता है वो अबुद्ध नहीं हो सकता इस प्रकार के स्वरूप में रहते हैं इसीलिए इसको जानना इस वेदांत को पढ़ना फिर उसके बारे में मनन करना और उसके लिए पूरा जो है अपने तन मन दन्दं लगाना ये कोई आसान नहीं होता है तो क्योंकि दित्य शुद्ध बुद्धमुक्त स्वभाव पहले तो थोड़ा स्वीकार करें तब तो कुछ काम हो तो वो स्वीकार ही नहीं करते हैं हम अपने को फिर बाकी तो अधूरा अधूर ही रह जाता बाकी सब तो दूर हो जाता अपना शुद्ध बुद्धमुक्त है नहीं हम तो अशुद्ध है हमको शुद्ध होना है ऐसे सोचते रहेंगे तो वो काम होगा नहीं इसीलिए वेदांत समझ में नहीं आता है ऐसा करके तस्मा इन सब कारणों से पहले कहा पुरुषांत विनष्टी पुरुष तक सब नष्ट होता है क्योंकि पुरुष तक जितने हैं वो विनाशी है पुरुष विनाशी नहीं है जैसे आप कुशुति में जाते हैं शरीर नहीं रहता मन नहीं रहता है नहीं रहती है कुछ भी नहीं रहता है तो आप रह जाते हैं सब जाके आप में लीन हो जाता बाकी सब आता है जाता है जागृत में प्रगढ़ होता है स्वप्न में प्रगढ़ होता है और शुद्धि में लय होता है ये होता ही रहता है पुरुष तो नहीं होता पुरुषा न परम किंचित सागति कठोपनिषुद्धा पुरुष से पर और कुछ नहीं पुरुषा न परम किंचित वहां पर, पर की प्रक्रिया आ, क्या है इंद्रिया पराण्या होिभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर महदक परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुषक पर है न परं किंचित साठा सा, ता, सा परागति ये मंत्र है ये मंत्र सब याद किया हुआ है पता नहीं याद किया हुआ सब काम है सभी गर्व बैठे हैं पुरुषार्थ न परं किंचित पुरुष से पर नहीं होगा सा काठा सा परागति वही परम काष्ठा है उसके आगे कोई है ही नहीं परम यदि वहां तक ही जा सकता है जाने वाला कहां तक जाएगा वहां तक जाएगा बोलते हैं ना जो पक्षी है पक्षी को दिन में पूरा खाना ढूंढने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है किंतु अन्यत्र पदित्वा अलग थ् बंधन में आयादी बाद में अपने ही घोंसले में वापस आ जाता है अन्यत्र अन्यत्र बहुत जगह ऐसे ऐसे घूमता रहता है पूरा दिन भर भटकता रहता है बाद में बंधन में प्राण बंधनम ये सौम्या मनहगी इसी हे सौम्या ये जो जीवात्मा है वो भी उस सदात्मा के साथ एक होकर के ही रहता है वो सुसि में वहीं जाना पड़ता है सौघ्यादो भवती क्या चे सदा सौम्या तदा संपन्नो भवती तो सद के द्वारा एक होकर के अपने अंदर ही वो लीन हो जाता है अपने अंदर एक होता है ये सब बहुत मुख्य है वेदांत पढ़ने वाले को यह सबको याद रखना चाहिए तो यही सबके आधार पर हम वेदांत का सिद्धांत करते हैं तो वही तम तो उपनिषदम पुरुष हम बोला उपनिषद तो में ही ये प्राप्त होता है और कहा ऐसा होता है लिखा तो है, है? इसलिए पुरुषात न किंचित जो कहा वो पुरुष में ही सबको लीन करने के लिए कहा अन्य कुछ नहीं। यही परागति है यही मोक्ष है तम द्वनिषदम पुरुषम पृछा ये जो है साकल्य बहुत बड़ा विद्वान था उन्होंने आ, जो है यादवल को ललकारा कि आप जो है अपना बहुत बड़े सर्वच्छ मानते हो अपने को ब्रह्मज्ञी मानते ब्रह्मच्ञानी मानते सारे गाय ले गए बाकी एक एक करके जो है वहां सात जो है अलग अलग व्यक्ति आता है माइक क्योंकि गार्जिक दो तो बार आती है बाकी सात व्यक्ति का होने के बाद में आठवा व्यक्ति के रूप में ये खड़ा हो जाता है कि वह सबको सब उधर सब गया अभी मैं जातनी है तो बहुत बड़ा विद्वान है ऐसा ऐसा नहीं छोटा मोटा नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा सब पूछता है सब बात करता है कहाँ का कहा लोगों के बारे में फिर देवताओं के बारे में फिर कर्म के बारे में कर्म बल के बारे में फिर क्या क्या पूछा बहुत कुछ पूछा कि तत्त दिशाओं में कौन से रूप में आप सिद्ध कौन सी कौन सी बाधना आपने की है सारी वास्थनाओं के बारे में पूछ सब अब पूछने के बाद में इतना पूछ के जब थक गया तब जो है आदमी वाले की उनको पूछता है तो तुम बड़ा जो है वाचाल हो बहुत कुछ तो पूछ रहे हो तो तुम तो वो अवगोनिषद पुरुष को जानता है कि नहीं जानता इतना सब जो बक है बोल रहा है अवनिषद पुरुष को जानने से इतना नहीं बोलने की आवश्यकता है तो जो ज्यादा बोल रहे हैं यदि वाली जानता है इस आगे नहीं जानता है क्योंकि पहले भी उनके ऐसे दोनों का भिड़त हो रखा है दोनों में आपस में ऐसे कुछ वार्तालाप हो गया अग्निहोत्र के समय में वहां भी कुछ ऐसे शात्रार्थ हुआ था उस समय भी लड़ाई हो रखी है, मतलब रहता ही है कोई किसी को मारता है किसी को नहीं मारता ऐसा तब उनको पूछा ये हम बचे तम तो अवपरिषद पुरुषम पृछा कि मैं हे साकल्या तो बहुत डायलॉग मार रहे हो कि तुम अवरिषद पुरुषों तो को जानता है कि नहीं जानता ये बताओ तब तुम तो सा न मैंने बोला कि वो जानता नहीं था औपन पुरुष के बारे में जानता नहीं था क्योंकि वो कर्मकांड था वो उपनिषद को पढ़ाए नहीं कि ये लोग जैसा बता रहे उपनिषद में कुछ है ही नहीं वो तो ऐसी ही किताब है बोल के वो छोड़ दिया था वो पढ़ाया नहीं जानता तो तो नहीं तो नही वोनिषद पुरुष को यादव नहीं, नहीं क्या सा नहीं जानता तब क्या हुआ हाँ उसका फिर दिख गया क्यूँकी पहले बताया था यदि तुम ओपनिषद पुरुष को नहीं जानते हुए मेरे से ज्यादा डायलॉग मारोगे तो तुम्हारा फिर बाद में गिर जाएगा ऐसा करके बताया था उन्होंने और औपनिषद पुरुष को जानता नहीं था तब जो है उसका तेल खिल गया फिर वो भस्मीभूत हो गया और उसके बाद जो है उसका चेला लोग जो है वो बस को लेकर के सब संस्कार के लिए ले गया ऐसा करके कथा है वहां जैसा भी है। तो वहां इन्होंने पूछा तंत्र औपनिषदम पुरुषम प्रथा यदि औपनिषदत्व तो विशेष ये जो औपनिषदम क्यों कहा यदि बाकी स्थान से ये प्राप्त होता तो या बल्कि ऐसा नहीं बोलते कि उपनिषदम पुरुष के बारे में नहीं बोलते और सागरले भी जानने वाला होता क्योंकि सागरले तो उसका विद्वत्ता देकर के पता चलता है कि वो सारे कर्मकांड उपासना कांड सब अध्ययन किया हुआ है और बहुत सारे उपासना भी किए हैं सब कुछ दिखाई पड़ रहा है किंतु उपनिषद पुरुष को नहीं जानता ब्रह्मात्मक ज्ञान उसके पास नहीं था तो इसीलिए उपरिषदों में ही यह प्राप्त होता है उपनिषद को नहीं जानने के कारण सागल्य उससे चुना हुआ उसका सिर्गिर गया और मर गया ये सब हुआ इसीलिए वो विशेषण यहाँ लगाया पुरुषस्य से प्राधान्येन प्राधान्य न प्रकाश्य मानत्व उपपद्य थे तो विशेषण तभी लगाया जा सकता है ये पुरुष को उपनिषदों के द्वारा ही जाना जाता है तो उसको प्रकाश उस, उसी के द्वारा प्रकाशित होने वाला है और किसी से प्रकाशित नहीं होता अतः भूत वस्तु परो वेदभागो नास्ती वजनम साहस ये जो प्रभाकर कहते हैं कि भूत वस्तु प्रतिपादन पर वेद भाग है ही नहीं ऐसा जो कहना केवल साहस मात्र है अपना ढंग दिखाना है कोई इसमें कार्य नहीं है इसका कोई सार नहीं है ऊपरी गो में ये पुरुष का ज्ञान हो रहा है और हम उसको स्वीकार कर रहे ऐसे स्थिति में वो है ही नहीं कहना ठीक नहीं कहा ठीक है अहम भी विषयत्व दूषयन विशेषण समर्थ थे ये आत्मा का अहम प्रत्येक ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान होता है ऐसा जो पूर्व का कथन है उसको दूषण करता हुआ विशेषण को समर्थन करते विशेषण क्या है तम तो औपनिषद पुरुष औपनिषदत्व तो विशेषण दिया उसका समर्थन करना चाहते हैं संस्कारित्व निरासे साक्षी चेदा मंत्रेण आत्मन सर्वसाक्षित मुक्त ये पहले कहा था ये वहाँ के विषय में विचार किया था चार प्रकार में तो वहाँ साक्षी चेदा मंत्र के द्वारा आत्मा का सर्वसाक्षित्व कहा है तेनाली विषय प्रत्युक्त अविद्धद इसीलिए वो अहम प्रत्यय के द्वारा विषय होता है ये प्रत्युप्त हो गया इसका निराकरण हो गया इसलिए अविरुद्ध है क्या ओपरिषद ऐसा करना अविरुद्ध है क्या हम प्रत्यय के द्वारा यदि जाना जाता है तो लोग में ही ये सिद्ध है तो उस आत्मा को जानने की आवश्यकता अलग से नहीं है किंतु तो ऐसा लोग में सिद्ध नहीं है अहम प्रत्यय लोग में सिद्ध होने पर भी अहम प्रत्यय के साक्षी रूप से लोग में सिद्ध नहीं है वो स्वपद शोधन के द्वारा ही वो साक्षी तो सिद्ध होगा और स्वमपद शोधन के ज्ञान तो उपनिषदों में मिलेगा और वो प्रक्रिया जो वेदांत की प्रक्रिया है निजी प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से प्राप्त होता है और कोई प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होता तेन अहमधि विषय अहमधि विषय प्रत्युक्तने से अविद्ध औपनिषदित कर्मकांडे तर्कशास्त्रे सिद्धवाद्त्वास्तनषद नहीं फिर भी ठीक है आप कर्मकांड में भी तो है कर्मकांड में भी आत्मा के बारे में कहा है क्योंकि शरीर आदि से पृथक आत्मा का कर ज्ञान कर्मकांड में ज्ञात है और तर्कशास्त्र में भी सिद्ध है तार्किक लोग भी बहुत कहते हैं आत्मा के बारे में तो औपनिषदम उपनिषद में ही मिलता है उपनिषद ही पढ़ना चाहिए ये करके आप जो बोल रहे हैं ना आपके पंथ में लोगों को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं बस हाँ, आपको कहेंगे ये देखो और कहीं नहीं मिलता ये हमारे आश्रम में ही मिलता है ऐसा बोलेंगे सब लोग आपके पास आए आ, हमारे जे, पास पासी वो जान है लोग तो ऐसे प्रचार करते हैं ना हमारे पास ये है वो बहुत विशेष है वो हम ही देते हैं ऐसा बोलेंगे इसी प्रकार उपरिषद हम बोलने से आपके पास उपनिषद पढ़ने आएंगे क्योंकि बाकी लोग उपरिषद नहीं पढ़ा रहे तो हम उपनिषद पढ़ने आएंगे लोग आपके पास ऐसा करके आप बोल रहे हैं कि बाकी लोग भी तो यही तो बोल रहा है बोलते तसरा हा आप देखो आप स्वयं विचार करो आपके वहां अहम प्रत्यय विषय अस्त विधि रूप से साक्षी सर्वबोधस्थ सामा एक कूटस्थ नित्य पुरुष का सर्वस्व आत्मा रूप से कहीं भी विचार है क्या कोई एक शब्द भी नहीं कहता है उसके बारे में उसके बारे में विचार ही नहीं है ऐसे में कहां से आए हो जो बारह अध्याय में जो विचार किया है कहीं भी आत्मा के बारे में ब्रह्म के बारे में विचार नहीं किया हाँ वहां 2000 जो है 700 से ज्यादा सूत्र है हाँ, उसके द्वारा पूरा लंबा चौड़ा कर्मकांड का विचार किया कि तो कहीं भी आत्मा क्या है ब्रह्म का है विचार नहीं वो वहाँ व्याख्याकार लोग बोलते उसका विचार आपको वेदांत शासन से अध्ययन करना चाहिए ऐसा कार्य तो वही तो आता है तो वहां उसका कोई प्रयोजन नहीं है इसीलिए उसका विरोध नहीं किया विचार नहीं किया और वहां यदि उसको विचार करते तो हो सकता है वहां विरुद्ध हो जाता क्योंकि वहां प्रयोजन नहीं है उसका विचार किया तो जो कर्म करने वाला ब्रह्म के चिंतन करेगा कर्म करेगा और ब्रह्म कर्म चिंतन करते हुए कर्म कर नहीं सकता है इसलिए विरुद्ध हो जाएगा और फिर प्रतिपत्ति भी होने की संभावना है ऐसी वहां उसका विचार नहीं करते वो ठीक ही है नहीं किया जो है ठीक है इसलिए हम यहां गए यहां भी ऐसा यहां आपके आत्मा के बारे में यहां विचार नहीं ये हमारी आत्मा है साक्षी आत्मा ये अलग है इसके बारे में हम विचार आत्मा को ब्रह्म सिद्ध कर रहे हैं बस ये कहा तब तस्वीर विधिकाण्ड अगम्य तो साक्षी के बारे में विधिकांड में कोई प्राप्ति नहीं है बौद्ध सिद्धांत अनधिक महा और बौद्ध सिद्धांत में भी नहीं है सर्वभत बौद्धों का जो सिद्धांत है वो कोई आत्मा को मानते नहीं है किंतु वहां महाूतस् का नहीं है कोई तत्व का ज्ञान वहां उनके पास नहीं है। सर्व नश्यसु भूतेषु स्थित नश्यती पद का सर्वूतस्थूतस्थमा जमन संबंधी गीता नश्यसु नश्यति अविनाशु तद्धि पूरे ये अर्थमेलोक अवनश्यस्तु नौ अशर शरीर अनावस्थेवस्थित महाद्विभुमा मीरो नोचती महां कुट अवनश्यस्नश्य तम तो विनाशी जो है उसी में विनाश नहीं होने वाला नैया इका मे तदनधिगत यदि नैयायिकादि मत में भी उसका अधिगमन नहीं है नैयायिकादि को जो है सम आत्मा नहीं मानते हो, आत्मा को अनेक मानते हैं ये कहा एक समाता नहीं मानते निर्विशेष सम का अर्थ निर्विशेष है सांघ्य समय सिद्धत्व सांख्य समय में भी ये सिद्ध नहीं है क्योंकि वो एक आत्मा को नहीं मानते चैतनियाक्यम ये एक अर्थ चैतन्य अंदर शून्य थे चैतन्य रूप से तो एक है अन्य चैतन्य की कोई अस्तित्व नहीं है इसको कहने के लिए ये कहा था तद अनधिगति महा भ्रवंजा मदे प्रसिद्धिम प्रत्याह भर्तृप्रबंजादिमत में प्रसिद्ध है तो उपनिषद में क्यों पढ़ना प्रवंज का मत पढ़ने इसे हो जाएगा ऐसे कहने पर कहे थे वो ओडस्थ इसको नहीं माना है उन्होंने उमाना है आत्मा को किंतु कूडस्थ समय को नहीं माना सां कूस्या माना है किंतु एक कहा ऐसा नहीं माना और ये अलग अलग प्रकार से एक एक पद का अर्थ करना चाहिए कौडस्य कथम कारणत्व वो कूडस्थ होने पर कैसा वो कारण बनेगा सब कहते हैं तत्र सर्वस्य आत्मा क्यों ऐसा कारण है वो सबका आत्मा है जन्मादित्य यदा सूत्र के द्वारा निश्चय गया कि वो सबके आत्मा है सबका कारण हो इसलिए वो कूड़ है सर्पाधिष्ठान रज्जो रिवा ब्रह्मणों भी द्वैदाधिष्ठान कारणत्व आविद्यकमि भाव सर्वस्थ आत्मा सर्वस्य कारण है वो कारण किस प्रकार है जैसे सर्प आदि जो दिखाई पड़ता है उसका अधिष्ठान रज्जु आदि होता है सर्प जो देखते हैं रज्जु आदि उसका अधिष्ठान इसी प्रकार ब्रह्मणों भी द्वैध अधिष्ठान ब्रह्म भी द्वैध का अधिष्ठान है द्वैध जो प्रपंच दिखाई पड़ता है उसका अधिष्ठान ब्रह्म है कारण रूप से तो इसीलिए कारणत्व आविद्यकम उसमें जो कारणत्व की कल्पना है वो भी वास्तविक नहीं है क्योंकि अध्यारोप अववाद प्रक्रिया के अंतर्गत कारण माना गया है अन्यों अनधिकलित अन्य प्रकार से ये मिलता नहीं अन्य शास्त्र से इसका ज्ञान नहीं होता है केवल उपनिषद से ही होता है उपनिषद का अध्ययन करने के बाद ही आप आत्मचिंतन करने के योग्य बनेगा इसके लिए कारण बताते हैं अतः इत्यादि से काम अतः स न कचित प्रत्याख्या शक्य हो विधिशेषत्व तो वो किसी के द्वारा प्रत्याख्यान करने योग्य नहीं है न्यादे ही बाध हो नान्य था चर्था देखो बाध करने के लिए पहले ज्ञान चाहिए ज्ञान के बिना बाध नहीं होता कि जब आप परम कारण रूप से आत्मा को नहीं जानेंगे तो ये द्वैद प्रपंच का बाध नहीं हो पाए और जब अंदर आत्मा के विचार करते हुए पंचकोषा आदि प्रक्रिया से नीति नीति प्रक्रिया से साक्षी आत्मा को नहीं पहचानेंगे तब तक शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं बाध होगी वो बनी रहेगी तो शरीर आदि में आत्मबुद्धि को बाध करना चाहते हैं रोकना चाहते हैं घटाना चाहते हैं जैसे बात समान अधिकरण ने कहा बात करना चाहते हैं तो एक बचेगा वो बचना है तो पहले वाले का कारण को जानना पड़ेगा जाने कितने नहीं छूटेगा तो कारण आत्मा ही है ब्रह्म से ही यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है ब्रह्म ही आप यहां सत्य रूप से है इसका जब पहचान होगा तो यह दृश्यमान जगत को आप मिथ्या कह सकते हैं मिथ्या रूप से जान पड़ेगा जैसे मृतिका को जानने के बाद में घर रूप में मिथ्या होता है घर अपने आप में मिख्या तो उसको जानने के बाद होता जानने के पहले अब वेदांत छात्र इसको मिथ्या नहीं देते जानने के पहले तो ये सत्य है इसका मतलब जानना ही नहीं है इसको सत्य मान के चलना ऐसा ही नहीं जानना है जब तक नहीं जानेंगे तब तक इसको सत्य जैसा ही आप मान के चलेगा वहाँ साधन साध्य साधक गुरु शिष्य सब सत्य होता है चौध्य परिहार सब सत्य होगा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष सब रहेगा उस शास्त्र का अध्ययन आदि सभी उच्च सत्य रूप में ही दिखाई पड़ेगा जब तक आप ज्ञान नहीं होगा ज्ञान होने के बाद में यह असत्य बनता है किस प्रकार बनता है वो सदात्मा एक ही सत्य है ऐसा जान करके ये सारे जो दिख रहा है सदात्मा से अभिन्न है जान करके वो वहां इसका पूरा विख्यात हो जाएगा इसका निराकरण होगा इसलिए ब्रह्म का ज्ञान होने से आप निराकरण कर सकते हैं। ब्रह्म का ज्ञान के पहले निराकरण करने पर वो निराकरण कल्पना मात्र रह जाती है और उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता कहते में आगे है ब्रह्मणि कुरु भाषि का ब्रह्मसूत्रे अनावेदि ब्रह्मी ब्रह्मज्ञान कुर जायते क्षत ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्म को नहीं जाना उ कोई कहता है ब्रह्म करो ब्रह्म करो ब्रह्म प्राप्त करो बोलता रहता है अभी जैसा बोल रहे ब्रह्मों को अभी कहता ना नहीं अनावेदित ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानम गुरु ब्रह्म करो ब्रह्म करो अरे ब्रह्म ज्ञान करो ये अच्छा है भाई भला है बोलता रहता है तो कुछ नहीं होता है ब्रह्म ज्ञानम गुरु जिसकृत उसको सैकड़ों बार कहीं पड़ी कुछ नहीं होगा दूसरा कहता ये जगत मिथ्या है जगत मिथ्या है जगत मिथ्या है बाहर निकलने के बाद मोबाइल कहाँ है ढूंढता है जगत मिच्छा है कहा सीधी से बाहर काम नहीं आता खत्म हो जाता है वो जगत मिथ्या है बोलने पर नहीं हो रहा है कितने बार मिथ्या बोला कुछ नहीं बोला तो ये क्यों नहीं हो रहा है इसका कारण भाष्यकार खुद ही बता रहे तो उनको मालूम था ना उनके पास शिक्षक लोग थे वो पूरे कितना दो ढाई बार जो है पूरे भारत में घुमा तो सारे लोगों को हमारे से ज्यादा हजारों लाखों लोगों को उस समय देखा उनको भी मालूम था ये बोलने से कुछ नहीं हो रहा तो इसीलिए जगत मिथ्या आपको तो जब बोलेंगे ब्रह्म गुरु प्रबंज प्रविलय न को विलय करो ब्रह्म में विलय करो ब्रह्मशालय कुछ नहीं है ऐसा जब बोलेंगे तब कुछ नहीं होगा सतकृत हो तो भी वे उन्होंने कह दिया सैकड़ों बार कहने से नहीं होता नहीं जाएगा तब क्या करना पड़ेगा ये ब्रह्म का ज्ञान कारण उनसे जानना पड़ेगा जानने से होता जब रज्जु का ज्ञान होता है तब सर्प भाग जाता है यह ठीक है रज्जू का ज्ञान हुआ ही नहीं तो सर्प भागेगा कुछ नहीं होगा अब मृतिका का ज्ञान नहीं हुआ परम कारण का ज्ञान नहीं हुआ तो कार्य का लय होगा लेकिन कार्य कार्य रूप से सत्य दिखाई पड़ेगा है ना इसीलिए ये जो है इसमें आगे पीछे होता नहीं इसको एक केवल जानने के लिए जानने से कार्य नहीं होगा इसीलिए इसमें जानने के लिए जानने की प्रवृत्ति भी नहीं वो अनुभव करने के लिए जानना है जानने के जानने से कुछ नहीं होने वाला है अनुभव करके जानने का हो इसलिए ब्रह्म का वेदन करना पड़ेगा ब्रह्म का वेदन करने के लिए ये प्रक्रियाएं हैं पंचभोष प्रक्रिया निधि निधि प्रक्रिया कार्य-कारण प्रक्रिया अध्यारोप प्रक्रिया इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा उसको जाना जाता है एक एक प्रक्रिया का अलग अलग कार्य है उसके द्वारा उसको पहचानना है बिल्कुल साधन करना है उसकी चीज अन्यथा नहीं हो पाएगा इसलिए मिथ्या कम कहते हैं इसको ध्यान में रखना यही कह रहे कि सर्प अधिष्ठान रजोरिव ब्राह्मणों की द्वैधाधिष्ठान कारणत्म आविज्यक आविज्यक भाव है तो एका हो ज्ञान होने के बाद हो जाएगा इसमें कोई समस्या नहीं जब रजू के जानने के बाद सर्प कहाँ रहता है सब लोग बोलते सर्प सर्पने अब जब स्वप्न से जगने के बाद स्वप्न की सारी वस्तुएं इच्छा हो जाती है किसी को कहने की आवश्यकता नहीं अपने आप वो बोल देता किसी को आपने समझा करके कहला करके पूछा करके उसको मनवाने की कोशिश करेंगे ये मिठा है वो होता ही नहीं अभी यही चल रहा है प्रवेश करने वाले क्या कोशिश कर रहे हैं सुनने वाले को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको मान लो मिट्टा मान लो ये सत्य नहीं है मान लो मान लो बोता है वो मानता ही नहीं है क्योंकि उसको अधिस्थान का ज्ञान नहीं हुआ अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अपने आप मान लें मान लो मानो बोलने से कोई नहीं मानता है वो वापस पूछेगा आप क्यों कर रहे, आप रहे हैं आप बोलते हैं मिथ्या ये सब कुछ मिच्छा है आप क्यों भोजन कर रहे हैं आप क्यों ऐसा कर रहे हैं आप क्यों ऐसा कर रहे आप हैं आपको उल्टा पूछेगा आप तो वो मान नहीं रहा है और उतना उसको लग रहा है ये तो झूठ बोल रहा है शुरू बैठकर करके ढ्डो जो है बोलता रहता है कुछ खोदा पुछ नहीं ऐसे करके सोचता है तो उसमें विपरीतिपत्ति भी होती है विपरीत भावना भी हो जाता है ऐसे करके वो उसी गुरु को उल्टा पूछे ऐसा होता है क्या लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों आप तो बोल रहे हैं लेकिन आप खुद नहीं कर रहे ऐसे बोलेंगे ये करने का मतलब क्या है उनको समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहा है क्या हम सुन रहा है क्या समझ रहे समझ में नहीं आया ऐसा होता है क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान होने के बाद में आपको कहने की आवश्यकता नहीं जैसा जगा हुआ व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं होता है। ये जो देखो जो स्वप्न में दिखाई पड़ा वो सब असत्य है ये कहने की जरूरत होता है वह सत्या करके आपने मान लेता है वो कुछ भी नहीं था ऐसा करके मानता है तो जगने के बाद मानता है जगने के पहले नहीं मानता फिर तो बीच में थोड़ा मानता है जब उसका विचार सही दिशा में चलता है मान विचार अधीन काल में विचार विवेक चल रहा है उस समय थोड़ा थोड़ा मानता है वो थोड़ा थोड़ा मानने को पकड़ के आपको ले जाना पड़ेगा कई लोग थोड़ा थोड़ा भी नहीं मानते तब तो फिर उसका कोई काम में उसको वेदांत काम नहीं आएगा थोड़ा थोड़ा मानने से तो थोड़ा बहुत जो है उसको स्वीकार करा के धीरे धीरे विचार करने को होता विचार कहाँ करना है अपने मन में करना है दूसरे के मन में अपने के मन में करके अपने को निश्चय करना है दूसरा क्या विचार कर रहे हो वो आपको सोचने जरूरी है इस प्रकार से ज्ञान हो जाए अंत में जाके साक्षी का पहचान हो जाएगा तो साक्षी से इधर सारे निचया हो जाए और ब्रह्म को प्रपंच के कारण रूप से पहचान करेंगे तो ब्रह्म से इधर सारे हो जाएगा इसलिए ये सब संभव है इसीलिए कहीं भी कोई वेदांत के जो प्रवचना भी होते हैं उस पर आक्षेप करते हैं लोग लोग अपने आप ही पूछते हैं आपस में भी आपको भी तो कोई पूछेगे आप इतना का वेदांत पड़ा क्या हुआ कौन सी जगह नीचे होगा कुछ नहीं हुआ आप नहीं बोल पाएंगे बोलेंगे ऐसे सही बात है अब क्या पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा ऐसे बोलेगी लोग ये जितने बोलने वाले होते हैं आप ये समझना है ना वो हमारी गलती नहीं है उनकी गलती है वो बेचारे जानते नहीं कहा से होना है कहाँ नहीं होना है ये जानता नहीं है ये दोनों को मिला करके रखा जैसा ये आज जो पूछने वाला अहम प्रत्यय आत्मा और साक्ष आत्मा को मिला के रखता है दोनों को अलग नहीं किया अलग नहीं करने के कारण उसको अहम प्रत्यय ही आत्मा दिखता है ऐसा होता है इसीलिए न्यादे बाधो न न था इसी को ध्यान में रखना चाहिए वेदांत का ये है की जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो अन्य प्रकार से नहीं होगा वो सत्य है विधि कांड अनाधिगति फलमा विधि कांड में उसका ज्ञान नहीं होने से क्या है वो उसका फल देता है विधि विधि कांडे तर्क समय कैनचित न अगत किसी के द्वारा वो प्राप्त नहीं है। तत्र तेदोन और भी हेतु है क्योंकि आत्म्वादी आत्मत्वार आत्मत्वादा न हेयो ना उपाधेय वो आत्मा होने से ही वो किसी के द्वारा है भी नहीं है उपाधे भी नहीं है कई बार आया इसको आत्मा सर्वशेषित्व न अन्य शेष आत्मा अन्य शेष क्यों नहीं है क्योंकि आत्मा सर्व का शेषी है जैसा उनके पास प्रधान कर्म होता है प्रधान कर्म शेषी होता है इसी प्रकार आत्मा तो सभी का शेषी है आत्मा के बिना कोई कार्य नहीं होता तो आत्मा सभी शेषी कथम विधिशेष आते हाँ आधी करता सबका श्रेष्ठ बना हुआ जो आत्मा है वो कौन से विधि का विशेष बनेगा वो कोई शेष नहीं बनता है वो सबका है मतलब सबका राजा है इसलिए उसको महाराजा कहते हैं जो महाराज बोलते हैं ना संतों को इसलिए बोलते हैं वो सबका राजा है वो किसी का शेष नहीं होता है लेकिन ब्रह्मचारी महाराजा नहीं होता है <laughs> हाँ ब्रह्मचारी जो है ब्रह्मचारी के पीछे महाराज नहीं टिकना चाहिए क्योंकि ब्रह्मचारी तो अभी विधि के अधीन है उसको विधिशेष है उसको विधि स्वती स्मृति में जो कहा हुआ उन सबको मानना चाहिए मान करके करना चाहिए क्योंकि ये ब्रह्मचारी महाराज कहने योग्य नहीं बना वो उसके बाहर जाएगा तब हो सकता है और दूसरा जो है ब्रह्मचारी को कोई नमस्कार नहीं करना चाहिए ब्रह्मचारी सबको नमस्कार करना है ब्रह्मचारी को कोई नमस्कार करने आएगा तो मना करते ना नमस्कार योग्य नहीं है ब्रह्मचारी सबको नमस्कार करना है किसको तिरस्तु को वानप्रस्ती को सन्यासी को सबको नमस्कार करना है ब्रह्मचारी कोई नमस्कार नहीं होता क्योंकि वो अभी साधन कर रहा है वो अध्ययन कर रहा है वो अभी नमस्कार का तो विषय नहीं बना तो इस प्रकार वो सबका सेठी है सबका सेठी मतलब सबसे मुख्य होता है सबसे मुख्य होने के कारण उसका कोई शेष अंग नहीं बन सकता वो किसी का अंग नहीं है विधिकांड अज्ञानत्म मुक्तम समुच्चेद शब्द विधिकांड वीदि विधिकांड में जो अज्ञातत्व तो आत्मा के बारे में कहा गया उसका समुचय करने के लिए च शब्द का प्रयोग किया हां ये चब्द कहां आत्मत्वा आत्मत्वादेव चा ये टीकाकार एक एक शब्द को पकड़ते कभी कभी आत्मत्वादेव च ये चब्द वो विधिकांड में बिल्कुल प्राप्त नहीं है ये दिखाने के लिए किमच हेयोपाधेय विषय विधि निषेधो नात्मनि विपरी आदमी और दूसरी बात यह है कि हेय और उपाधेय ये दोनों तो विधि का बिठे हैं एक विधि का एक निषेध का ना आत्मा विपरीत है ज्यादा विधि आत्मा तो विपरीत है इसका मतलब हेय उपाधेय का विषय नहीं है आत्मा तो इसलिए हेय उपाधेय रूप से विधि निषेध आत्मा में नहीं हो सकता प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मा में नहीं हो सकता इत्या न ना हेयो नाप्य उपाधेय देखिये बार बार भाष्यकारी बोलते रहते बार बार भाषिकार बोल रहे हैं तो बार बार ठीकादार को भी बोलना पड़ेगा तो बार बार हमको भी बोलना पड़ेगा तो बार बार आपको सुनना भी पड़ेगा हम क्यों भाषिकार तो कर रहे है, तो तो हैं तो हमको बोलना पड़ेगा इसीलिए वो हेल भी नहीं है वो बाई कर के मन में रख लो इसी के लिए बार बार बोलना अच्छा ओ गोर्णम पूर्णस्य मराय पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शा शांति मरा